प्रश्नों को लेता हूँ बहुत से प्रश्न तो मैंने अलग कर ही दिए हैं लेकिन फिर भी जो लेके आए हैं वो काफी है कुछ शीघ्रता से और जहां आवश्यक है तो थोड़ा विस्तार से आपके सामने प्रश्नों के उत्तर कर रहा हूं प्रश्न है प्रलय अवस्था में मनुष्यों की आत्माएं कहा जाती हैं? क्या मुक्ति को प्राप्त होती है मुक्ति को तो प्राप्त नहीं होती है क्योंकि प्रलय से पूर्व वो बद्ध आत्माएं थी तो मुक्ति में तो नहीं जाएंगी वो उनको अभी विवेक ज्ञान नहीं हुआ है संस्कार उनके क्षीण नहीं हुए हैं तो रहती कहां है नहीं परी वित्तीय स्थान है संपूर्ण प्रलय अवस्था में प्रकृति के कण भी यही आकाश में अवकाश में रहते हैं आत्मा भी कहीं पर भी रहेगी उसके कहीं रहने न रहने का बोध उसको होता नहीं है कहीं पर भी रह सकती है जैसे अन्य चीजें रहती हैं, वो मूर्छित की तरह सुशुप्ति की तरह से बस ऐसे ही रहती है आगे यज्ञशाला में यज्ञ वेदी पर मुख्य यजमान पैंट शर्ट बेल्ट को भी चमड़े की लगाकर बैठना उचित है या अनुचित तो 18 तारीख को ये कह रहे हैं ऐसा प्रातः देखा गया तो मुख्य यजमान ही नहीं वैसे तो आप सभी पे प्रश्न कर सकते हैं तो सामान्य रूप से भारतीय वेशभूषा में हो बहुत अच्छी बात है लोती कुर्ता पहने और नहीं को फिर पजामा कुर्ता भी होता है कहमत होती है लेकिन पैंट शर्ट आदि है हम उसको पाश्चात्य मान करके उसको अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन वैसे केवल कपड़े से कोई अंतर नहीं आता यदि वो शिष्ट है उचित हमारे शरीर को ढकता है शिष्टाचार से युक्त है हमारे उन वस्त्रों से दूसरों को असहजता नहीं लगती है तो उस परिवेश में वो वस्त्र पहने जा सकते हैं तो यहां तो ये यह नहीं रोका जाता पैंट शर्ट आदि भी पहनते हैं और कई जगह फिर धोती पहनवाते हैं तो पैंट के ऊपर ही धोती पहन के बैठ जाते हैं वो कई जगह ये भी देखा जाता है अलग से धोती पहनाते हैं तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है और यदि आप वेद के अंदर देखें तो वेद में कोई विशेष कपड़े का उल्लेख नहीं है आज हम इस तरह की बहुत मानसिकता में है ये भारतीय वेशभूषा ये पाश्चात्य वेशभूषा ठीक है हमारी परंपरा में जो वस्त्र हैं, है अच्छे होने चाहिए शिष्ट होने चाहिए लेकिन जहां तक वेद की बात है वहां इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता है कि ये कपड़े होने चाहिए ये नहीं होने चाहिए और वैसे जिसको हम भारतीय कहते हैं वो भारतीय कपड़े क्या मानेंगे आप हम पाश्चात्य कपड़ों को कह देते हैं कि ये बहुत गलत हैं क्योंकि उसमें अंग प्रदर्शन होता है या बहुत सकड़े हैं या जीने कपड़े हैं अब जिसे पुरुष लोग पहनते हैं जिन धोतियों को वो भी बहुत जीनी होती है हम उसको भारतीय कहते हैं लेकिन वो पाश्चात्य अंग प्रदर्शन से कोई कम नहीं होती लेकिन फिर भी हम पहनते हैं और उसको भारतीय कहते हैं तो अगर कोई अशिष्ट वस्त्र है जो समाज के लिए ठीक नहीं है तो वो तो भारतीय भी ऐसे हैं। कई तो किसी ने शायद एक वक्तव्य पे दिया था किसी मंत्री ने बोले कि हमारे यहाँ जो महिलाएं वस्त्र पहनती हैं कुछ क्षेत्रों में तो उसमें बहुत सारा सा शरीर का दिखता है उसको हम साड़ी बोलते हैं ब्लाउज बोलते हैं तो फिर भी खुला हुआ रहता है भाग और पाश्चात्य वो पैंट शर्ट पहनते हैं उसमें कुछ भाग दिखता नहीं है और विवाद भी हुआ था उसपे और आप गांव में जाकर के देखिए और पुराने जो परंपरा में देखिए वो वस्त्र ऐसे हैं जैसे आधुनिक लोग पहनते हैं ना खुले खुले वस्त्र वस्त्र बहुत कम होते हैं शरीर का भाग खुला हुआ रहता है तो गांव में आप जाके देखिए पुराने किस तरह से कपड़े पहनते हैं तो ये स्थान परिस्थिति के अनुसार से भिन्न भिन्न होता है और यज्ञादी परंपरा में हमें भारतीय कपड़े पहनने चाहिए ठीक है लेकिन अगर ये आधुनिक कपड़े भी हैं और वो शिष्ट ढंग से पहने गए हैं और अरुचि नहीं पैदा करते हैं दूसरों की आंखों में चुपते नहीं हैं तो वो पहने जा सकते हैं और चमड़े के बेल्ट का मेरे को नहीं पता था ये नहीं था लेकिन प्राय यहाँ पर कोई ना कोई टोकी देता है इसलिए चमड़े के बेल्ट पहनते हैं उनको चमड़े के बेल्ट प्राय, प्राय, के बेल्ट तो प्राय खुल जाते हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि वो हिंसा से है इसलिए वो यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए लेकिन आप प्राचीन कई यज्ञों को देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें जो कूटी जाती हैं मुसल से उखली से वो तो चमड़े के ऊपर ही कूटी जाती हैं, नीचे चमड़ा बिछाया जाता है उस पर उखली रखी जाती है कूटते हैं वो बिखरे नहीं और सोमयाग आदि आज भी होते हैं तो यजमान होता है वो मृग को धारण करता है लेकिन चरम को पहनता है ये युजे अंतर्गत पहनता है वो तो कहता है कि वो हिंसा वाला नहीं है तो केवल चमड़े से नहीं होता वो अगर हिंसा वाला है तो बहुत सारी चीजें आज हिंसा से युक्त हैं। हमारे जो कपड़े आते हैं जिनको हम सूती कपड़े कहते हैं उसमें भी बहुत सारा हिंसा का होता है धागा बनते समय वो ऐसी चीजें लगाते हैं उसमें जिसमें मांस चर्बी और इस सबका भी प्रयोग किया जाता है हमें पता ही नहीं है कितनी चीजें हिंसा से युक्त हैं कितने सुंदर ये प्रसाद हिंसा से युक्त हैं लेकिन हाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए ये बात ठीक है हम जितना जानते हैं उससे बचना चाहिए अगला प्रश्न आपने अपने आयुर्वेद के व्याख्यानों में भोजन विषय प्रसंग में खीर को लवणान्न के साथ खाने का निषेध किया था जबकि भारत में तो खीर लवणान्न के साथ होती है तो भारत में या कहीं भी जो प्रचलित है वो एक अलग बात है जनता में जो प्रचलित है और आयुर्वेद के अनुसार से जो है वो अलग बात है इसलिए आपको अभी कुछ दिन पहले खीर खाने को मिली थी प्रत राशि तो बनवाने वाले ने तो ये कहा था कि खीर पूड़ी खिलाएंगे हम इनको दोपहर में, में। तो उसमें सब्जी भी होती है उसमें नमक भी होता तो, तो फिर उसको अलग किया गया हमको कहा कि भाई दोपहर में खीर नहीं आप दूसरी मिठाई बताइए वो बनवा देते हैं मैंने कहा नहीं खीर ही खिलानी है तो दूसरा विकल्प था कि देखी प्रतराश खिला दो आप तो फिर दूसरा भोजन करवा दो तो इसलिए यहां तो हमने फिर इसीलिए आपकी खीर अलग अलग करवा दी थी अगला प्रश्न जो अंदर से बाहर जाता है वह प्राण और जो बाहर से भीता रहता है वह अपान सत्याग्रकाश कृपया तो समझाएं क्योंकि आना जाना तो श्वास प्रश्वास का होता है प्राण का नहीं तो जो श्वास प्रश्वास है उसको भी प्राण कहा जाता है प्राण के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो श्वास प्रश्वास भी अर्थ होता है और जिस शक्ति से श्वास अंदर आता या है या बाहर जाता है उस शक्ति को भी प्राण कहते हैं दोनों तरह से कथन ठीक है तो जैसे हम प्राणायाम करते, करते हैं प्राण का आयाम करते हैं प्राण का विस्तार करते हैं प्राण का नियंत्रण करते हैं आयाम के दो अर्थ होते हैं एक तो विस्तार फैलाना लंबा करना तो हम प्रणायाम करते हैं तो बहुत धीरे धीरे करते हैं बहुत देर से एक श्वास को लेते हैं रोक भी लेते हैं अपार तो का नियंत्रण भी करते हैं तो वहां प्राण का मतलब ये श्वास ही है जैसे कि योग दर्शन के सूत्र में भी कहा श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम तो श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना तो उसको प्राणायाम कहा गया तो श्वास प्रश्वास को ही प्राण कहा गया तो इसलिए श्वास प्रश्वास को लेकर के जो सत्याग प्रकाश में प्राण शब्द का प्रयोग किया गया वो तो गलत नहीं है ये भी ठीक है और जिस शक्ति से हम श्वास अंदर लेते हैं बाहर फेंकते हैं भोजन अंदर जाता है गमन आदि होते हैं और बहुत सारी क्रियाएं होती है वो भी प्राण की सहायता से होती है आगे यदि उत्पन्न आकाश को शून्य मान दिया जाए तो शून्य का गुण शून्य ही होगा शब्द नहीं तो ठीक है कि जो आकाश उत्पन्न हुआ है प्रकृति से एक महाभूत है उसी का गुण शब्द है वो शून्य नहीं है जो शून्य होगा इसका मतलब है अभाव है वस्तु ही नहीं है और जिसका अभाव है वस्तु नहीं है उसमें कोई गुण नहीं होता है तो जो शब्द गुण है वो शून्य आकाश का शून्य का नहीं है अभाव का नहीं है वो आकाश तत्व का ही है ये ठीक लिखा आपने अवस्तु होने से यदि शून्य होता तो और यदि शब्द को ही इसका गुण माने तो सदैव आवाज आनी चाहिए तो ये कोई तर्क नहीं होता कि शब्द गुण आकाश का है तो हमेशा आवाज आनी चाहिए ध्वनि आनी चाहिए आकाश का गुण यानी महाभूत जो आकाश है उसका गुण शब्द है लेकिन वो अभिव्यक्त तब होता है जब संयोग और विभाग हो बेवस्तुओं का संयोग हुआ ताली बजी ये संयोग हुआ तो कुल्हाड़ी लगी संयोग हुआ कागज को फाड़ा वियोग हुआ आवाज आएगी कपड़े को फाड़ा आवाज आएगी तो संयोग और वियोग जहां होता है वहां आवाज आती है वो ध्वनि को शब्द को प्रकट कर देते है तो आकाश में शब्द गुण है इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सदा सुनाई देने लगेगा वो अनभिव्यक्त रूप में अप्रकट रूप में रहता है संयोग विभाग आदि से वो प्रकट होता है ये लिखते हैं आगे कि तो क्या आकाश और शून्य भिन्न भिन्न पदार्थ हैं? दोनों भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन शून्य कोई पदार्थ नहीं होता है पदार्थ का अभाव है द्रव्य का अभाव है वो तो, तो आकाश अलग है और शून्य तो कुछ भी नहीं होता है आगे प्रश्न है मोक्ष के लिए हमारा ग्रंथ कहता है अब इनका कौन सा ग्रंथ है ये तो पता नहीं इन्होंने लिखा नहीं लेकिन जो शास्त्रीय ग्रंथ हमारे को मिलते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती और प्रश्न भी ये उतना स्पष्ट नहीं है सत्ययुग में सौ वर्ष त्रेता युग में पचास वर्ष द्वा, द्वापर युग में पच्चीस वर्ष और कलयुग में सिर्फ नाम लेने से मुक्ति मिलती है ये तो कहा जाता है कलयुग में नाम लेने से मुक्ति मिलती है लेकिन ये जो पीछे 50-100 वर्ष का है उसकी कोई बात नहीं है और मुक्ति तो सब जगह सब कालों में एक ही तरीके से मिलती है कोई भी युग हो मुक्ति प्राप्ति का उपाय साधन योग्यता सब जगह ज़े एक जैसी है तो केवल काल की दृष्टि से कथन है बाकी हमारे लिए खान चीजें वैसी है शरीर वैसा का वैसा है इसलिए हमें उसमें कोई अंतर नहीं है साधना तो सतयुग में भी यही है और कलयुग में भी है आगे अगर घर कच्चा है और पुराना बना हुआ है उसमें चीटी और चूहों की समस्या बनी हुई हो और पत्नी द्वारा इन जीवों को मारने की दवाई पति से मंगवाई जाती है तो क्या इन जीवों को मारना पाप है और अगर है तो यह पाप किसको लगेगा पति को या पत्नी को तो बनने पर लगेगा उसने दवाई पत्नी में दवाई छिड़की है तो पति लेके आए उसने सहयोग किया यदि पाप है तो यदि पाप नहीं है तो किसी को भी नहीं लगेगा तो पहली बात तो यह है कि आप सम, समर्थ हैं तो घर को पक्का बना लीजिए चीटियां आदि हो ही नहीं लेकिन आपकी मजबूरी है आपका घर ही ऐसा है और चीटिया चूहे होते ही है तो उनके निवारण के लिए शास्त्र की सम्मति है उतने अंश में आप उनका निवारण कर सकते हैं आदि में भी जीवों के नाश के लिए निवारण के लिए वेद के अंदर विधान है महर्षि दयानंद के भाष्य में मिलता है इसको वैसी हिंसा नहीं समझना चाहिए सांप अन्य साक पशु आ गए तो ये हम उन हानिकारक चीजों को हटाने की हमारा अधिकार है हम हटा सकते हैं हटाना चाहिए लेकिन जहां तक हो सके उसको न मारे बिना मारे ही हम बचाव कर लें। लेकिन फिर भी मजबूरी होती है तो वो करना होता है और इसमें जो थोड़ा पाप मानते भी हैं तो ये मिश्रित कर्म है नहीं तो सामान्य रूप से ये हमारे लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक है इसलिए वो किया जाता है अगला प्रश्न मेरा व्यवसाय रेडीमेड कपड़ा उत्पादक का है सरकार द्वारा इस पर एक प्रतिशत एंट्री टैक्स और पांच प्रतिशत वैट लिया जाता है यदि इस टैक्स में ग्रा... इस टैक्स को मैं ग्राहक से वसूलता हूँ तो ग्राहक दुकान पर आना बंद कर देता है और अगर यह टैक्स मैं वहन करता हूं तो मेरा लाभ घटकर न्यून हो जाता है इसलिए मैं यह टैक्स में भरकर झूठे आंकड़े दर्शाता हूं सरकार के समक्ष मैं दोषी हूँ पर क्या मैं ईश्वर के समक्ष भी दोषी हूं तो ये एक व्यापक समस्या है आजकल इनकी परिस्थिति ये है कि इनके साथ के जो दूसरे लोग होंगे मैं ऐसी इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ऐसी संभावना है अन्य जो व्यवसायी होंगे वो टैक्स नहीं भरते हैं और कम पैसे में सामान दे देते हैं सामान वही है ये भी बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं वो बिना टैक्स चुकाए दे देते हैं तो सस्ता दे देते हैं तो कोई भी वहां जाके ले लेगा और ये टैक्स अगर लेते हैं तो महंगा होने से ग्राहक नहीं आएगा और ग्राहक से सस्ते में लेते हैं और जितना बेचा है उसका टैक्स भरेंगे तो उनको लाभ कम होता है तो ईश्वर की दृष्टि से भी और एक साधक की दृष्टि से इसमें भी दोष है यद्यपि एक परिस्थिति ऐसी है। आज का समाज ऐसा हो गया है कि हमें ईमानदारी पर रहना कठिन हो गया लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से दूसरी तरीके से देखें तो हमें इन सब से भी बचना चाहिए और यदि आप ईमानदारी से है अच्छा काम देते हैं तो लोग आपके पास आएंगे ही और यदि आपका लाभ कम होता है तो भी रोटी खाने में जीवन जीने में तो शायद कमी नहीं होती होगी जिनका भी ये प्रश्न है एक होता है हमारी इच्छा और एक होता है हमारी आवश्यकता तो यदि वस्त्र तो उत्पादन करते हैं ये तो इतना तो कर ही लेते होंगे कि आपका घर का जीवन चल जाए अधिक चीजें नहीं हों उसको सहन कीजिए अब यही तो तपस्या है तप का स्वरूप ही महर्षि दयानंद ने यह बताया कि धर्म की पालना में जो कष्ट आते हैं उसको सहन करना तप है ये तप ही तो है आपको सत्य पे चलना है आपको ईमानदारी पे चलना है आपको चोरी नहीं करनी है तो ये धर्म की पालना पे चल रहे हैं और ऐसे में जो ये कष्ट आ रहे हैं ये तप हो तो रहा है आप कई जना कहते हैं कि आज का जमाना ऐसा आ गया कि बहुत कठिन है साधना कर ही नहीं सकते कैसे करें साधना इतना विपरीत माहौल है आज ऐसा कहते हैं बहुत कठिन है आज लेकिन तो इसको दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि आज के समय में हमारे को तप अधिक होगा या कम होगा तप हमारा अधिक होगा या कम होगा अधिक होगा ना आज विपरीत वातावरण है तो तप अधिक होगा तो तप अधिक हो रहा है तो कौन सी आपत्ति है तो साधना की दृष्टि से देखें तो तपिक अधिक हो रहा है तो अच्छी बात है और कठिन परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति में भी जब अगर हम चल पा रहे हैं तो इसमें हमारी कितनी अच्छी साधना हो गई जब सब कुछ अच्छा हो जैसे कि अभी आप यहां रह रहे हैं कोई झूठ बोलने का अवसर नहीं है कोई क्रोध का अवसर नहीं है तो उसमें तो रहना आसान है विपरीत परिस्थिति में भी ठीक तरह से चलना तो बहुत अच्छी बात है ना सामान्य नहीं होता ये तो आज की विपरीत स्थिति को हम सकारात्मक रूप से ले सकते हैं कि इन कठिन परिस्थिति में भी चल रहे हैं तो हमारा मन कितना मजबूत होगा हम कितने दृढ़ बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है साधना हमारी अच्छी होगी तपस्या अच्छी होगी दूसरे ढंग से कि जब सामान्य स्थिति में हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो कम पुण्य होता है और जब हम विपरीत स्थिति में भी किसी का हित करते हैं तो अधिक पुण्य होता है पानी उपलब्ध है वैसे हमने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया तो उसका अलग पुण्य है एक पानी आसपास में नहीं है हम एक किलोमीटर दूर से पानी लेके आए गर्मी में गए लेके आए कुएं से निकाल के लाए बड़ी कष्ट से फिर एक गिलास पानी दिया वैसे अधिक पुण्य हो गया नहीं क्योंकि कष्ट मूल्य अधिक होता है तो आज जब अधिकतर लोग है बहुत लोग बेईमान हैं, और ऐसे में हम ईमानदार रहते हैं लोगों को प्रेरणा देते हैं लोग हमें देखते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति है हमारा तो पुण्य अतिथि बनेगा जब जिस चीज का अभाव होता है तब उसकी कीमत बढ़ जाती है जब सभी ईमानदार हो तो सामान्य ईमानदार है तो कोई विशेष नहीं लगेगा और जब बेईमान हो और एक सामान्य भी ईमानदार हो तो उसकी कीमत अधिक होती है तो ये विपरीत स्थितियों में भी साधक को तो ठीक ही चलना चाहिए तो आप कम लाभ करते हैं तो भी आप अच्छा चल सकते हैं आप अपनी अन्य सेवाएं अच्छी करके ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं अच्छा बोलना अच्छा व्यवहार करना सही चीज देना ये सब चीजें करके आप अपने को तो कर सकते हैं अच्छा व्यापार कर सकते हैं और थोड़ा कम से भी संतोष कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है और आपके पास दूसरा विकल्प है तो व्यापार बदल लेना चाहिए दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए अगला प्रश्न धर्म किसे कहते हैं इसकी व्याख्या की जाए तो आपको जो बताया जा रहा है ये सब धर्म ही धर्म बताया जा रहा है और संक्षेप से कहें तो धर्म के दस लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं ऐसे तो वेद में जितना भी बताया गया वो सब धर्म है योग में जितना बताया गया वो सारा धर्म है लेकिन फिर भी संक्षेप से जो कहा जाता है तो यानी धैर्य रखना क्षमा करना मन का नियंत्रण करना दम अस्त शौच सफाई धृति क्षमा दमो स्वयं शौचम इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर संयम रखना धी विद्या सत्यम अक्रोध यानी बुद्धि बढ़ाना अपनी ज्ञान बढ़ाना सत्य का पालन करना क्रोध न करना ये दस धर्म के लक्षण है और धर्म वैसे शब्द से जो पता लगता है हमें जिसको जिसके द्वारा हमारा धारण होता है जिसको हम धारण करते हैं जिसके पालन से हमारा धारण होता है हमारी रक्षा होती है उसको धर्म कहते हैं पानी पीना हमारा शरीर का धर्म है भोजन करना हमारा शरीर का धर्म है दिनचर्या ठीक रखना हमारे मन का शरीर का धर्म है सत्य बोलना ये भी हमारा धर्म है क्योंकि इससे हमारा पालन होता है धर्म वो चीज होती है जिससे हमारा धारण होता है पालन होता है और जिससे हमारा धारण नहीं होता वो धर्म कहलाता है चोर समझता है कि चोरी करने से मेरा धारण हो रहा है इसलिए वो करता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति समझता है कि चोरी करने से मेरा धारण नहीं होगा ये धारण दिख रहा है कुछ पैसा आ रहा है टैक्स की चोरी की पैसा आ रहा है तो धारण होता है दिख रहा है उसको लेकिन वास्तव में आत्मा की दृष्टि से तो धारण नहीं हो रहा है चोरी कर रहा है उसका दंड मिलेगा ही तो जिससे हमारा वास्तव में धारण होता है उसे धर्म कहते हैं तो शरीर आदि की दृष्टि से आत्मा की दृष्टि से ये चीजें हितकर हैं इसलिए इनको धर्म कहा जाता है आगे क्या परमात्मा में भी आत्मा का वास है इनके प्रश्नों का अभिप्राय अगर ये है कि परमात्मा तो सर्व व्यापक है अजीवात्माएं हैं वो उसके अंदर है वो तो, तो है ही परमात्मा में ही आत्मा रहती है प्रकृति भी आत्मा भी सब परमात्मा में ही रहते हैं लेकिन अगर इनका तात्पर्य ऐसा हो प्रश्न का कि जैसे शरीर में आत्मा का वास है शरीर जड़ है और उसकी एक आत्मा होती है शरीर की एक आत्मा होती है चेतन तत्व और दूसरा आत्मा की भी आत्मा होती है जैसा प्रवचन जी के बाद कहा जा रहा था कि आत्मा की भी आत्मा कौन होती है परमात्मा होता है उस दृष्टि से है कि परमात्मा में भी आत्मा का वास है यानी परमात्मा की भी कोई आत्मा हो तो ऐसा नहीं है और आत्मा की आत्मा परमात्मा उसकी रक्षा करने वाला इस दृष्टि से कथन है बाकी आत्मा तो आत्मा है शरीर में आत्मा रहती है ऐसे आत्मा में भी कोई आत्मा हो ऐसा नहीं है पर परमात्मा अंदर रहता है इसलिए उसको आत्मा कह दिया जाता है और परमात्मा के अंदर तो और कोई रहता नहीं है यानी परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है इस दृष्टि से परमात्मा व्यापक है और उसमें हम सब रहते हैं ये तो हम उसके अंदर रहते हैं लेकिन परमात्मा से हम सूक्ष्म नहीं है इसलिए परमात्मा की कोई आत्मा नहीं होती परमात्मा स्वयं ही अपने आप में आत्मा है आगे शुभ कर्मो भक्ति ईश्वर भक्ति उपासना आदि का फल भी शुभ होता है परंतु मैंने महर्षि दयानंद जी की आत्मकथा को कई बार पढ़ा है उन्होंने जीवन पर बहुत कष्ट सहन किए उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता परंतु जीवन पर्यत उन्हें सुख नहीं मिला ऐसा क्यों जबकि वे उच्च कोटि के योगी थे महर्षि की उपाधि मिली थी उनकी आत्मकथा को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें नम हो जाती है तो पहली बात आपकी ठीक है कि ये जो अच्छे कर्म हैं, उनका फल भी शुभ ही होता है अब आपका कहना है महर्षि को बहुत कष्ट मिला तो महर्षि को जो कष्ट मिला वो उनके शुभ कर्मों के कारण से ईश्वर भक्ति के कारण से मिला या किसी और कारण से मिला अन्य व्यक्तियों ने ना समझने के कारण उनको ना समझने के कारण उनको कष्ट दिए महसी दयानंद ने या किसी भी धर्मात्मा ने जो पुण्य कर्म किए होते हैं उसका फल ईश्वर की व्यवस्था से उसको मिलता है लेकिन अन्य मनुष्य अन्याय पूर्वक दूसरे को कष्ट दे सकते हैं जैसे महसी के साथ में हुआ तो महर्षि को जो शारीरिक कष्ट हुआ बाधाएं पहुंचाई गई वो उनके शुभ कर्मों का फल नहीं था उनके शुभ कर्मों का फल तो उनको मिलेगा और मिला उनको तो लेकिन अन्य व्यक्तियों ने अज्ञानता से देश से क्रोध से उनके साथ अन्याय किया उनको बाधा पहुंचाई तो अन्य व्यक्ति हमारे को अन्यायपूर्वक दुख दे सकते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति जब हमारे को कष्ट देते हैं वो भी हमारे ही कर्मों का फल होता है अगर सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल हो फिर तो कोई गलत कर ही नहीं रहा है तो दूसरे गलत ढंग से हमारे को सुख भी दे सकते हैं दुख भी दे सकते हैं वो अन्यायपूर्वक होता है तो महर्षि को जो कष्ट मिला वो दूसरों से अन्यायपूर्वक मिला उसकी क्षतिपूर्ति व्यवस्था परमात्मा करता है वो भी उसके न्याय क्षेत्र में आता है जिन्होंने अन्याय किया उनको दंड मिलेगा और जो पीड़ित हुआ उसके, उसकी भी व्यवस्था उसका भी न्याय परमात्मा करता है अब महर्षि दयानंद को जो कष्ट हमें शारीरिक दिखाई दे रहे हैं तो आप कहें कि उनको सुख नहीं मिला जीवन पर्यंत उन्हें सुख नहीं मिला अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महर्षि दयानंद जैसा सुखी नहीं था कोई भी उस समय उनको तो ईश्वर का आनंद प्राप्त था उनको समाधि की प्राप्ति थी वो तो बड़े सुख थे सुखी थे बहुत प्रसन्न थे वो दुनिया को दुखी देखते हैं वो दुनिया को दुखी देख रहे थे कि देखो कैसे लोग हैं दुखी है गलत कामों में ही सुख समझते हैं तो महर्षि दयानंद को बाह्य बाधाएं भले ही रही हो लेकिन वो सुखी थे इसलिए उसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कभी भी होता है तो परमात्मा की तरफ से क्षतिपूर्ति व्यवस्था वहां पर होती है आगे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए ये यहाँ पर लिखा है इनके उन्होंने कहा कि ईश्वर का तो रूप ही नहीं होता है तो यहां पर यज्ञ रूप प्रभु हमारे ने उसको रूप क्यों कहा गया तो परमात्मा का कोई रूप नहीं होता वह नेत्रों से दिखाई नहीं देता लेकिन यह यज्ञ रूप प्रभु का ये मतलब नहीं है कि परमात्मा रूप वाला है जैसे यज्ञ होता है ऐसे परमात्मा है जैसे यज्ञ हितकारी होता है ऐसे परमात्मा भी हितकारी होता है परोपकार करता है उसे जैसा ये तुलना के लिए उपमा के लिए दिया जाता है उसमें परमात्मा का रूप नहीं बताया जाता है फिर कहते हैं छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए दोनों का एक ही अर्थ है अर्थात छल और कपट इकट्ठा भी बोलते हैं छल कपट इसने छल किया इसने कपट किया तो छल का मतलब भी वही कपट का मतलब भी वही तो छल कपट क्यों बोला जा रहा है दो शब्द एक जैसे क्यों है तो इसमें शाब्दिक दृष्टि से थोड़ा सा अंतर है तो छल का मतलब होता है जो दूसरों के हित को अभिप्राय को काटता है हानि करता है पराभिप्रायम ये उनादी कोश के अंदर नर्षि दयानंद ने छल का अर्थ लिखा छिन्नत्ती काटता है पराभिप्रायम दूसरे के अभिप्राय को दूसरे के प्रयोजन को जो काटता है यानी हानि करता है उस उसके उस स्वभाव को छल कहते हैं तो छली जो होता है वो दूसरों की हानि करता है अपना हित करना चाहता है और कपट का मतलब है कम पटे जिससे काटता है उसे कपट बोलते हैं यह माया यानी जो जो जादू जैसा जो लुकाव छिपाव होता है उसको कपट बोलते हैं तो दूसरों की हानि करता है और छुप के करता है छुप के ढक के अपने को दूसरे वेश में ला करके अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करके ही तो हम दूसरे की हानि करते हैं तो जिससे जिसको देख करके व्यक्ति कांपता है जो अच्छा नहीं लगता है उसको कपट बोलते हैं आगे इन्होंने एक प्रश्न किया दुखिया हाँ, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो छल कपट को छोड़ दे मानसिक बल दीजिए तो दोनों का एक ही अर्थ है आगे कहते हैं मानसिक बल तो तब आएगा जब हम ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ ईश्वर की आज्ञा में स्थित होंगे उससे भी आता है लेकिन प्रार्थना भी की जाती है प्रार्थना से हम उसको बढ़ते हैं आगे कहा दुखिया रहे ना कोई मतलब सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई या सर्वे भवन सुखी ना ये जो भावनाएं हैं इनमें जो वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं क्या वे भी खुशी हो सकते हैं असंभव प्रार्थना क्यों की जा रही है हम कह रहे हैं कि दुखिया रहे ना कोई तो कोई मतलब तो कोई भी नहीं बचा तो और दुनिया में जो वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दुखी ना रहे तो गलत है हमें क्या कहना चाहिए जो वेद <laughs> जो वेद के अनुकूल चल रहे हैं वो दुखी ना रहे और जो वेद के विरुद्ध चल रहे है वो वो दुखी रहने चाहिए और सर्वे भवन तो सुखी ना है सर्वे सतो निराम है ये ये प्रश्न ये इस तरह की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए ये असंभव प्रार्थना है क्योंकि वो सुखी हो ही नहीं सकते तो देखिए ये प्रार्थना भी की जा सकती है जो अच्छे हैं वो सुखी रहें दुखी ना हो ये तो बात और जो बुरे हैं वो भी दुखी कैसे ना हो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बुरा कर्म करते रहे और सुखी हो जाएं, दुख नहीं हो उनको ऐसा नहीं है वो बुरा कर्म करते हैं परमात्मा का दंड उनको मिलेगा उससे वो सुधरेंगे और सुधर करके वो भी सुखी हो जाएंगे तो ये तो कामना हम उनके लिए भी कर सकते हैं दुखिया रहे ना कोई जो सज्जन है उनके लिए वो सुखी रहे सीधे सीधे और जो दुर्जन है वो कि सुधर जाए फिर दुखी ना हो तो प्रार्थना तो दोनों के लिए की जा सकती है आगे घर की अपेक्षा ऋषि उद्यान में साधना अच्छी होती है घर पर ऐसा वातावरण बने इसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा ही खानपान बना लीजिए ऐसा वातावरण बना लीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी वैसा ही बना लीजिए और नहीं तो एकांत लीजिए घर के अंदर थोड़ा जो साधना में बाधक तत्व हैं घर में उनको पहले पकड़िए यहां मेरी किस कारण से बाधा हो रही है घर में रहने से कैसे बाधा हो रही है तो उन चीजों को पकड़ लीजिए इस इस कारण से बाधा हो रही है उसका आप समाधान कीजिए निकाल सकते हैं आप और कुछ नहीं तो सुबह सुबह का समय तो एकांत में ले ही सकते हैं घर में दिन में बाकी चलो घर गृहस्थी के काम हो रहे हैं आना जाना है बच्चे हैं लेकिन सुबह सुबह का समय जब कोई नहीं उठे हुए होते हैं सुबह के दो तीन घंटे हम अपनी एकांत के लिए मौन के लिए साधना स्वाध्याय व्यायाम प्राणायाम इसके लिए निकाल सकते हैं अच्छी साधना हो सकती है अगला प्रश्न ईश्वर तथा प्रकृति के विषय में जानकारी मिल रही है साथ ही आत्मा के स्वरूप को बताने की कृपा करें आत्मा का स्वरूप पीछे बताया था इनका आगे का प्रश्न है ऐसा नहीं कि आत्मा को निराकार माने पर इसमें भी सर्वव्यापकता आ जाए आत्मा को यदि हम निराकार मानेंगे तो फिर तो आत्मा को सर्वव्यापक मानना पड़ेगा तो सर्वव्यापकता तो नहीं आ जाएगी जिसका जो सर्वव्यापक नहीं है एक देशी है उसका कोई ना कोई आकार होगा ये प्रश्न बहुत चलता है वैसे जैसे कि ये सेल है ये एक देशी है सर्वव्यापक नहीं है ना इसका कोई आकार है इसकी सीमा है एक आकार है ऐसी जितनी भी चीजें हमें एक देशी दिखाई देती है उसका कोई ना कोई आकार होता है सीमा होती है घेरा होता है अब आत्मा को भी एक कहा गया तो एक कहा गया मतलब यहां पर है तो दूसरी जगह नहीं है मान लो ये आत्मा है कल्पना करो तो जहां पर आत्मा है उसके इस तरफ नहीं है आत्मा तभी तो एक देश कहेंगे ऊपर भी नहीं है नीचे नहीं है जहां है उसके इधर उधर कहीं भी आत्मा नहीं है अब उसको एक जगह कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आकार होगा कोई घेरा होगा और अगर निराकार कहेंगे फिर तो कोई सीमा ही नहीं है निराकार तो सर्वव्यापक वस्तु ही होती है क्योंकि उसका घेरा नहीं होता ऐसा कुछ लोगों का मानना है तो निराकार का मतलब ये नहीं होता है कि जिसकी सीमा न हो यह निराकार का अर्थ नहीं होता है निराकार का मतलब होता है जो नेत्रों से दिखाई ना दे अथवा और व्यापक कर दे जिसको छुआ नहीं जा सकता हो उसको हम निराकार कहते हैं तो आत्मा यद्यपि एक देशी है लेकिन चूंकि नेत्रों से दिखाई नहीं देती उसको छुआ नहीं जा सकता उसमें पांच शब्द स्तर सुप्रसगंध ये गुण नहीं होते इसलिए उसको निराकार कहते हैं लेकिन उसका घेरा तो है घेरा तो है हम आकार के लिए क्या बोलते हैं ये गोलाकार है ये आयताकार है ये अंडाकार है ये वर्गाकार है, है ऐसा जो हम शब्द बोलते हैं तो हम घेरे को आकार नाम से बोलते हैं लेकिन इसके लिए शास्त्रों में शब्द है परिमाण घेरा उसका कितना है तो घेरा तो आत्मा का भी है घेरा आत्मा का भी है लेकिन वो आकार वाला नहीं वो साकार नहीं है आत्मा का घेरा है और आत्मा कैसी है तो उसके लिए वैशिषिक में एक सूत्र आता है नित्यम परिमंडलम जो भी एकदेशी वस्तु है और नित्य है वो परिमंडल होती है परिमंडल मतलब चारों ओर से मंडलाकार गोलाकार होती है मतलब चारों ओर से बिल्कुल गोल होती है तो आत्मा का जो घेरा है चारों तरफ से आत्मा गोल है लेकिन इससे आकार नहीं कहेंगे कि गोलाकार है इसको परिमाण कहते हैं उसका शास्त्रीय भाषा में जब कहते हैं निराकार यानी उसका रूप नहीं है इसलिए आत्मा निराकार होते होने, आत्मा को निराकार माने से वो सर्वव्यापक नहीं हो जाती एक देशी ही रहेगी अगला प्रश्न है इन्होंने कहीं शिविर भी पहले किया था और वैदिक जीवन के बारे में जाना लेकिन कह रहे हैं मैं आत्मनिरीक्षण वहां अधिक नहीं कर पाया एक व्यापक समस्या है ये मेरे पास दो तीन प्रश्न हैं उन सबको लेते हुए और जिन्होंने प्रश्न किए उनकी और बाकी की भी ये समस्या रहती है जीवन के अंदर तो उनका कहना है ये सभी के लिए समस्या है पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी युवकों के लिए और युवतियों के लिए ये चूंकि युवक है तो इसलिए उस दृष्टि से लिख रहे हैं कि मेरी ये समस्या है कि जब मैं किसी हम लड़की को देखता हूं या धोखे से दिख जाए तो काम विषय मन में आ जाता है मुझे इस पर अत्यंत मन में दुख व क्लेश होता है इस गलत संस्कार का विनाश कैसे करूं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूं इसलिए मुझे ये समस्या ज्यादा दुख देती है दूसरा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं आपने बताया कि ब्रह्मचर्य का गलत ढंग से पालन करने से रोग भी बढ़ जाता है अब ये समस्या केवल युवक युवतियों की नहीं है ये वृद्धों की भी है सबकी है यह समस्या अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये वृद्धावस्था तक क्या मरने तक भी ये समस्या रहती है एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि साठ वर्ष से अधिक आयु होने पर भी काम वासना व वा स्वादेन्द्रिय पर नियंत्रण कैसे हो ये केवल युवक की नहीं समस्या ये बड़ों की भी समस्या है तो आज की परिस्थिति में मैं पहले युवक युवतियों की दृष्टि से कह रहा हूं प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी या रहन सहन था वो तो एक अलग तरीके से था अभी आज की परिस्थिति में जो जिस कॉलेजों में जाते हैं पढ़ते हैं साथ साथ पढ़ते हैं तब ये स्थितियां आती ही हैं और जब अलग अलग पढ़ते हैं तब भी ये प्राकृतिक है स्वाभाविक है परमात्मा ने ही ये ऐसा बना करके दिया है किशोरावस्था युवावस्था आने पर इस तरह की प्रवृत्तियां होती ही हैं। अब ये किसी के द्वारा बनाई हुई चीज नहीं है इसको हम परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत देखें हम इसको बहुत गलत भी मानते हैं और इनकी समस्या का कारण भी यही है कि इसको क्योंकि हम बहुत गलत मानते हैं और ऐसा करने को बहुत पाप मानते हैं इसलिए इनको ज्यादा समस्या है क्योंकि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं धर्म की बात करते हैं तो इसको बहुत ही गलत माना जाता है बड़े लोग जो हमें मना करते हैं इन चीजों का कि यदि ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो उससे एक हानिकारक घातक परिणाम होते हैं लेकिन किसी भी पुरुष में स्त्री के प्रति और स्त्री में पुरुष के प्रति जो आकर्षण होता है कृत्रिम तो नहीं है ये व्यवस्था तो परमात्मा की ही बनाई हुई है अगर ये नहीं होता तो संसार कैसे चलता उस अंश में ये परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है और गृहस्थ धर्म भी गृहस्थ का भी पालन हमारे यहाँ स्वीकार किया गया अब प्राचीन काल में तो अलग अलग रहते थे तो ये परिस्थितियां नहीं होती थी या कम होती थी अब आज की परिस्थिति में जब आमने सामने आएंगे बैठेंगे करेंगे तो ये चीजें एक दूसरे को तो देखेंगे ही और देखेंगे तो किसी को भी हम देखते हैं तो अच्छा और बुरा तो पता लगता ही है सुंदर है कुरूप है अधिक आकर्षक है कैसा भी है ये तो बात आती ही है जैसे हम प्रकृति की अन्य चीजों को देखते हैं तो ये भी चीज है इसी तरह से ये सारा का सारा हमारे मन में आता है तो युवक युवतियों की, की दृष्टि से तो ये कि इसको लेकर के अधिक परेशान न हो कुछ स्तर तक ये सामान्य आएगा लेकिन इसका नियंत्रण भी बहुत सी चीजों से होता है नियंत्रित अगर ये रहे कि ये वाणी पे ना आए और व्यवहार में कोई गलत हम ना करें किसी के प्रति गलत व्यवहार ना करें तो यहां तक ये स्वीकार्य हो सकता है लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ मेरी बातों को अन्यथा नहीं ले लेना कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं लेकिन आज या तो शिक्षा अलग अलग होती है अब जब शिक्षा ही एक साथ साथ है और एक दूसरे को देखते ही हैं तो ये बातें तो होंगी लेकिन यदि आप केवल विचार तक केंद्रित हैं और उसको विचार को थोड़ा देखा और छोड़ दिया अब दिक्कत कहां शुरू होती है कि जैसे ही वो देखेगा या देखेगी और आकर्षण होगा तो बात आएगी कि ये तो गलत काम है बचपन तो से यही सिखाया गया दूसरे को इस तरह से देखना किसी को सुंदर देखना ये तो बहुत गलत काम है अब वो जो समाज का दबाव है जो बचपन से पढ़ाया गया है सिखाया गया है वो इतना दबाव डालता है कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है और उसको लगता है मैंने बहुत गलत कर दिया बहुत पाप कर दिया है किसी भी कर्म को मन के स्तर पर करते हैं वाणी के स्तर पर करते हैं और शरीर के स्तर पर करते हैं इन तीनों की भिन्नता होती है जो शरीर के स्तर पर भी कर देता है वो मन के स्तर पर तो करता ही है वाणी तो पर भी कर लेता है अब अन्य चीजों को देखिए आप क्या झूठ बोलने के प्रति ऐसा व्यवहार रहता है हमारा क्या उसको हम इतना पाप समझते हैं बुरा तो मानते हैं लेकिन बोलते रहते हैं दूसरे भी बोलते हैं और स्वीकार करते हैं कि नहीं इतना झूठ तो चलता ही है इस बिंदु के ऊपर क्यों सोच लेते हैं हम हम चोरी करते रहते हैं हम हिंसा करते रहते हैं दूसरों को पीड़ा देते रहते हैं वाणी से देते हैं शरीर से देते हैं दूसरों को अपमानित करते रहते हैं सीधे सीधे दूसरों को करते हैं उसके प्रति हम कितना बुरा भाव रखते हैं इतना बुरा भाव नहीं रखते लेकिन इस विषय में हम इतना अधिक बुरा भाव रखते हैं जबकि ये उतना अप्राकृतिक नहीं है हम झूठ बोलेंगे ये फिर भी गलत है लेकिन यदि प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से एक सीमा तक आप नियंत्रित रखते हैं तो इसको इतनी बड़ी समस्या मान के न चलें कि आप दिन भर उसी को सोचते रहेंगे और दिन भर आप परेशान होते रहेंगे तो इसको थोड़ा सा सहज रूप में लें आ, यदि आपको योग साधना में जाना है आप गंभीर हैं उसके प्रति तो या तो ऐसे वातावरण से दूर रहिए आप बच सकते हैं तो बचिए है। लेकिन आप कॉलेज नहीं बदल सकते अब तो यहां भी हमारे को कहते हैं बहुत लोग कि गुरूकुल है गुरुकुल में तो महर्षि ने लिखा है कि पांच छह साल की बच्ची भी नहीं आनी चाहिए गुरुकुल में सब आते हैं शिविर भी लगते हैं यज्ञ में भी आते हैं यहां रहते भी हैं माताएं बहनें ये सब होता है लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा आज की स्थिति नहीं है बिल्कुल एकांत में जाकर के ऐसी जगह पर इस तरह के गुरूकुल तो नहीं चल पा रहे तो प्राचीन काल में जो बहुत कठोर बातें थी वहां वो इतनी ऐसी व्यवस्था थी कि वो अपेक्षाकृत सहज था आज या तो पहले स्थिति बनाए और स्थिति नहीं है तो जो है उसके अनुसार अपने को चलना होगा अपना आहार विहार अच्छा रखें, अपने को ज्यादा उस तरफ न दें, शार ऐसे व्यक्तियों के साथ में रहें इससे हम नियंत्रित रह सकते हैं और इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो आपकी अवस्था यानी किशोर अवस्था युवकों की दृष्टि से कह रहा हूं वो ठीक है उतना कर सकते अब जैसे ये दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं साठ वर्ष के हो गए अब या तो वस्ती हो जाते अब रहे तो घर में ही रहे हैं उसी तरह का खाना पीना उसी तरह का रहन सहन पत्नी भी साथ में है और भी लोग साथ में है तो इस तरह की बातें तो मन में आएंगी या तो हम अपना जीवन ऐसा बदल रहे तो इसको जितना हम गलत समझते हैं उतना गलत ना समझा जाए और पुष्टियों से भी देखते हुए तो आपको अधिक परेशानी नहीं होगी लेकिन अगर गंभीर साधना करनी है तब तो आपको उतना नियंत्रण करना पड़ेगा आपको आप पढ़ाई छोड़ेंगे फिर दूसरा ये जो काम वासना है यह बहुत लंबे समय तक रहती है वृद्धों में भी रहती है उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो इसको जागरूकता से गृहस्थ धर्म नहीं पालन किया जाता बिना समझे बिना विवेक के बिना ज्ञान के गृहस्थ चलता रहता है और व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती केवल शारीरिक संबंध तक रहेगा तो भुख मिटेगी नहीं उसकी बनी रहेगी बार बार बार बार जीवन भर चलता रहेगा क्योंकि तृप्ति की कामना हर व्यक्ति की है आत्मा अपनापन हर व्यक्ति चाहता है प्रेम हर व्यक्ति चाहता है यदि गृहस्थ में रहते हुए प्रेम भाव भी अच्छा रहे तो प्रेम से जो संतुष्टि मिलती है उससे ये काम वासना स्वतः ही कम होगी लेकिन प्रेम में कोई जान ही रहा है और शारीरिक संबंधों को ही प्रेम समझ करके चल रहा है तो पूर्ति नहीं होगी पूरी तृप्ति उसको कभी नहीं आएगी अपनापन हर व्यक्ति चाहता है खालीपन हर व्यक्ति भरना चाहता है तो उसके लिए यदि वास्तविक प्रेम शारीरिक संबंधों से ऊपर का प्रेम अपनापन यदि हम साथ में रखेंगे तो अधिक इस तरफ नहीं जाएगा और यदि हम जीवन के अंदर मेहनत करेंगे अनेक कार्यों में लगे रहेंगे व्यस्त रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे जहां में तृप्ति मिल रही है संतोष मिल रहा है तो इसरो काम वासना की तरफ प्रवृत्ति हमारी कम रहेगी जैसे कि उदाहरण के लिए जो व्यक्ति अधिक परेशान होते हैं हर जगह परेशान है निराश है हर जगह दुखी दुख मिलता है तो वो कहीं ना कहीं तो सुख चाहेगा तो जहां उपलब्ध होता है वो उस तरफ बढ़ जाता है इस तरफ भी बढ़ जाता है वो और जब व्यक्ति मेहनत कर रहा है सफलता प्राप्त कर रहा है कलाएं सीख रहा है ज्ञान बढ़ा रहा है धन अर्जित कर रहा है यश अधिक कमा रहा है कुछ रचनाया कर रहा है परोपकार कर रहा है समाज सेवा कर रहा है और उससे जो उसको सुख और आनंद मिलता है लोगों से प्रेम मिलता है आत्मीयता मिलती है तो इस तरफ प्रवृत्ति उसकी कम होगी क्योंकि वह संतुष्ट है अपने जीवन से अन्य कार्यों से तो संतुष्टि तो व्यक्ति चाहेगा इसलिए इसका एक उपाय बताया जाता है कि हम व्यस्त रहें अच्छे कार्य करें प्रगति करें इससे हम अपने को रोक सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं जो बच्चे बहुत ऊंचे लक्ष्य लेके चलते हैं बहुत मेहनत करते हैं उनमें ये प्रवृत्तियां कम होती हैं और जिनमें ये लक्ष्य नहीं होते तो खाली दिमाग को तो शैतान का घर होता है वो उल्टी उल्टी बातें सोचेगा और न जाने क्या क्या करेगा एक बार महर्षि दयानंद से ऐसा सुना जाता है कलकत्ता में थे तो महर्षि दयान समय हो गया है वैसे तो आपका महर्षि दयानंद से पूछा गया कि आप तो लोहे के समान हैं, आपको तो काम वासना ने कभी छुआ नहीं होगा तो मर्षि ने आंखें बंद कर ली थोड़ी देर के लिए जैसे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को देखा और फिर उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ मेरे को काम वासना ने परेशान नहीं किया क्योंकि तो मेरे को अवसर ही नहीं मिला इसको सोचने के लिए मैं सतत पुरुषार्थ में लगा रहा अध्ययन में व्यायाम में साधना में तो अगर हम अपने को सकारात्मक चीजों में लगा करके रखेंगे ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो इस तरह की बातें स्वतः हमारे अंदर कम और जितनी स्वाभाविक है उतना चल सकता है और उस स्वाभाविक को भी यदि हम जागरूकता के साथ में अनुभव कर रहे हैं प्रेम के साथ में कर रहे हैं आत्मीयता के साथ में है तो वो बहुत ही जल्दी वैराग्य को देने वाली होती है तो हमारी अधिक प्रवृत्ति नहीं होगी जैसे जो व्यक्ति अधिक तनाव में रहते हैं उसकी दो परिणतियां होती है या तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं अधिक तनाव में होते हैं भूख चली जाती है या वो अधिक खाने लग जाते हैं ये जो उन्होंने स्वादीय का भी लिखा है वो भी एक कारण है लेकिन एक प्रवृत्ति रहती है कि जो व्यक्ति जब अधिक तनाव में रहते हैं तो अधिक खाने लग जाते हैं अधिक खाने लगते हैं तो अधिक मोटे हो जाते हैं फिर क्योंकि और जगह से वो परेशान है वो कहीं ना कहीं सुख चाहते हैं आत्मा तो सुख चाहेगा ही किसी भी ढंग से चाहेगा सुख चाहेगा और दुख की निवृत्ति चाहेगा ये तो स्वभाव है आत्मा का जब सब जगह से परेशान है तनाव है तो वो भोजन में सुख लेने लगता है कोई पढ़े खाने लगता है कोई दूसरी जगह सुख लेने लगता है तो यदि हम अपने को संतुष्ट रखें अन्य श्रेष्ठ उपायों से तो हम विषयों की तरफ प्रवृत्ति से अपने को रोक सकते हैं कम कर सकते हैं और बाकी जो फिर बचा हुआ है तो साधना से ज्ञानपूर्वक कि हम इस सब से क्या पाया हमने कितना सुख पाया कितना दुख पाया जीवन के लिए कितना उपयोगी था और हमारा लक्ष्य क्या है उस सब को ध्यान में रखते हुए जो शास्त्रों में और बातें कही गई हैं तो उसके आधार पे हम चल सकते हैं तो इतना ही रखता हूँ आज का विषय और आपके शिविर का विषय भी समाप्त हो गया तो ये भी बहुत सारे प्रश्न आपके बचे हुए हैं आप में से जिनके प्रश्न जो पूछना चाहते हैं तो आपको पुस्तक बांटी गई है उसमें मेरी दूरभाष संख्या है आध्यात्मिक चिंतन के क्षण और इसमें पते के साथ दूरभाष संख्या है बहुतों के प्रश्नों का उत्तर हो गया होगा और तो जिनका नहीं है तो कभी दुर्भष करके या ईमेल करके ईमेल का पता भी उसमें दिया हुआ है आप लोग फिर से पूछ लीजिए आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर देने का प्रयास करूंगा तो शिविर में आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए जिन्होंने प्रश्न नहीं किए उनको भी आनंद आया होगा कि हमारे साथी कैसे कैसे अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे किसी किसी साथी ने कैसे कैसे किए तो आप लोगों ने अच्छे प्रश्न किए आप सभी का धन्यवाद आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना उसके लिए भी आपका धन्यवाद और अब कल तो आपका शिविर समाप्त हो ही रहा है और मौन उससे भी पहले समाप्त हो जाएगा व्रत राश के बाद पहले हम यज्ञ के बाद में समाप्त कर देते थे तो यज्ञ के बाद में समाप्त करते थे तो भोजनालय के अंदर बहुत शोर होता था लेकिन अभी भी अगर वही मानसिकता है तो भोजनालय के भोजन प्रतराश के बाद भी वैसा ही शोर होगा इतने दिन के मौन के बाद में निकलेंगे तो क्या करेगा व्यक्ति क्या करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए आप सोचिए बहुत जोर जोर से चिल्लाना चाहिए कि बस अब मौका मिला इतने दिन की कसर को पूरी कर लो बोलेगा कोई कम बोलेगा इतना मौन है उसकी बोलने की इच्छा नहीं करेगी एकदम नहीं बोलेगा तो यह अंतर क्यों है एक व्यक्ति मौन की समाप्ति के बाद सोच रहा है कि मैं अभी नहीं बोलूं थोड़ी देर और या धीरे बोलेगा कम बोलेगा और एक व्यक्ति मौन का समाप्त हुआ समय अब पात्र भी नहीं था है कहा कि प्रातराश के बाद में है तो प्रातराश तो कर लिया अब झूठे बर्थन भी लेके उठ रहे हैं तो तभी से बोलना शुरू कर दे क्या तो जिनको बहुत मजबूरी में मजबूरी लगी कि हमारे को करना पड़ा जबरदस्ती पालन तो किया उन्होंने लेकिन जोर जबरदस्ती थे वो तो एकदम बोलने लगते हैं बहुत ज्यादा आप अपना अपना देखिए आपका कैसा चल रहा है मौन आप कैसे मौन कर रहे हैं और जो मौन का पालन नहीं कर रहे हैं वो भी कमरे में तो बोलते रहते हैं इधर उधर बोलते रहते हैं यहाँ आकर के थोड़े से चुप हो जाते हैं आपका से बहुत सारे ऐसे हैं